दया परिवार के द्वारा समायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत अभी विशेष कार्यक्रम है सीमित भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः सत्र में सप्तम अध्याय के 22 श्लोकों तक तो हो गया था 23 हाँ, जब अन्य देवता विभिन्न कामना से पूजा करते हैं तो फल प्राप्त करते हैं किंतु काम विषय की इच्छा से पूजा भक्ति करने वाले हैं। क्यों अभिवेकी आगे कहते हैं अंतत्ल सांग तदव्यल्प मेध सा देवां देवां जो या की मद्भक्ता अंतत्त फल तथम पादय पादे त्यल मेधसा द्वितीय पादे क्या है तब त्यल मेधस तत्ति अल्पमेधसाम तीन पद तत्ल अलमेधा अंतत्त फल अल्प बुद्धि वाले अल्पबुद्धि वाली का फल अंतवत होती तब फलम अंतवत विनाशी होता है अन्य देवता की जो उपासना करते हैं फल तो प्राप्त करते हैं, किंतु उनका फल अंतवत अंत वाला विनाशी है इसका कारण क्या है देवय जो देवान या मदभवता मामती देवता की यजन करते हैं, देवता के दृष्ट याग करते हैं। उपासना भक्ति ध्यान करते हैं जिसका ध्यान करते हैं उसको प्राप्त करते हैं देवता का ध्यान करने से देवत्व को प्राप्त करेंगे और परमात्मा का ध्यान करने से मुझे प्राप्त करेंगे जो परमात्मा का भजन करते हैं कामना छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं और फल की इच्छा से चाहते फल प्राप्त करते हैं अधिक से अधिक फल प्राप्त होगा तो देवत्व को प्राप्त करेंगे देवान देवज देवानी मेरा भक्त मुझे प्राप्त करते समान ही प्रयास सामान्य प्रयास होने पर भी अपने पूजा करते उनका उनकी अल्प फल प्राप्त करते कोई कामना से करता है काम्य फल प्राप्त करता है निष्काम होकर करता है तो परमात्मा प्राप्त कर लेता है वही प्रयास बराबर है वही प्रयास करता है कामना से तो जो इच्छा से करेगा वही फल प्राप्त करेगा अ देवत्व ध्यान करेगा कर, कर तो देवत्व प्राप्त करेगा अनिष्काम होकर के परमात्मा का जो भजन करता है तो परमात्मा प्राप्त करता है इसलिए भगवान कहते हैं कि समान प्रयास करने पर भी अज्ञान के कारण कैसे कष्ट है महत फल प्राप्त हो सकता है उसी प्रयास से वही कर्म भक्ति उपासना निष्काम होकर करे तो परमात्मा प्राप्त कर सकते किन् नहीं करके फल की इच्छा से करते है हाँ श्लोग बोलेवत्म तल्प मे दशा देवान देव यो या मन भक्ता यानी तो देवताओं के क्या ध्यान उपासना करते हैं आप क्या क्यों नहीं करते इतना आप सर्वज्ञ सर्व सत्यमान परमेश्वर होते हुए भी इसका कारण बताते हैं अव्यक्तं व्यक्ति मन अव्यक् व्यक्ति मन मुद्धय मनते मुद्धय परम भाव परम भाव मा बुद्धया जानव्य मनुत्तम अबुदय अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मनंते अबुद्ध म्यक्तिपन्न मनते अव्यक्त पहले था अभी प्रकट हो गया प्रकाश हो गया अभी अभी जबकि मैं नित्य सिद्ध ईश्वर हूँ प्रसिद्ध हूँ किंतु अज्ञानी लोग मानते हैं पहले अव्यक्त प्रकाश था अभी जन्म हुआ भगवान में वसुदेव कुल में अभी आए मेरा जो स्वरूप है उसको नहीं जानकर इसी स्वरूप को मानते हैं वसुदेव कुल में जो जन्म हुआ ये जो शर इसको ही मेरा पारमार्थिक का स्वरूप मानते हैं भगवान कहते मेरा परम भाव परम भावम अजाननता जो इसी स्वरूप को मेरा मानते है वो परम भाव को नहीं जानते हुए परम भाव किसका मम अव्ययम अनुत्तम अविनाशी स्वरूप जो अनुत्तम है जिससे बढ़कर उत्तम है ही नहीं ये दो कहा परम भाव कहेंगे तो जो माया विशिष्ट चेतना ईश्वर तो है सर्व के सर्वस्तमान परम भाव परम भाव और दूसरा है अव्ययम अनुतम अनुत्तम तो उससे बड़े नहीं ये निरुपाधिक स्वरूप मेरा जो स्वरूप दो स्वरूप है सोपाधिका, एक सोपाधिक एक निरूपाधिक माया विशिट चेतन शोपाधिक जगत कारण ये पर है परम भाव सबसे श्रेष्ठ है कारण रूप परमात्मा है और दूसरा है अनुत्तमम उससे बढ़कर कोई नहीं तो माया से रहित माया से विलक्षण माया तीत रूप माया से विचित्र सूप कौन सा है माया विशिष्ट शोपाधिक परम भाव माया स्वरूप है निरुपाति ये स्वरूप को नहीं जान करके वो मानते हैं कि अभी अभी वसुदेव घर में जन्म हुआ ये अभी अभी प्रकट हुआ ऐसे मान करके जो महत्व बुद्धि नहीं करके देवता अन्य देवता पास उपासना करते हैं है बोलो व्यक्त व्यक्ति मापन मनंत मामंत माम ऐसा क्यों नहीं जानते कारण क्या है सर्वस्य। सर्वस्य। यं ना हम प्रकाश सर्व नह प्रकाश सर्व योग योग नाभिजाती मूढ़ोय नाभिजाती लोको ोक मजमायोको मज्य न प्रकाश योग सामोजना लोको मज्य अहम न प्रकाश योग मै सामृत अयो माम अजम अव्यम न जाना ना भी जानाती अयम मूढ़लोक माम अजम अवयम ना भी जानाती मैं सर्वस्य प्रकाश न भावी सबका प्रकाश नहीं होता हूं कारण क्या है योग माया समावृत है योग रूप त्रिगुणात्मक है माया योग योग रूप माया से सम्य कावृत ढका गया किसके द्वारा माया से मास्थो ढका नहीं तेवर माया से ढका हुआ इसलिए अयम मूढ़ लोक मोहग्रस्त भ्रांत लोक आवृत तो होने के कारण भ्रम होता है जैसे राज्य के अज्ञान से सर पर भ्रम होता है परमात्मा के अज्ञान से ही जगत भ्रम होता है और जगत को सत्य मानकर बैठे जो दिखता है उसको सत्य मानते हैं दिखता तो सर्परज में सपन पदार्थ दिखते हैं सत्य मानते हैं अयम लोक मूढ़ो लोग माम अजम अवयम ना भी जाना थी मैं जो अजन्विनाश तत्व उसको नहीं जानते हैं जो जन्म वर्ण वाला ये वसुदेव घर में जो शरीर दिखता है वस्तु तो वो भी शरीर वास्तव नहीं है किंतु जो, जो रूस समय प्रकट हो वहां माया से उसी को ही मानते हैं मेरा जो वास्तव स्वरूप अजन्म अविनाश तत्व इसको नहीं जानते किसके कारण माया से ढका गया बोलो प्रकाश सर्वस्व योग माया समावत मोरू नो को लोको जम अम ये जब माया से परमात्मा ढक गए तो परमात्मा को भी किसी का ज्ञान नहीं होगा बीच में कोई पर्दा हो जाए तो आप लोग हमको नहीं दे सकते हम भी आप लोग नहीं दे सकते इस माया से ढक गए तो परमात्मा को लोग नहीं जान पाते हैं। तो परमात्मा लोग को नहीं जान पाएंगे बीच में माया है, है पर्दा ये कहते ऐसा नहीं होता है माया मेरे अधीन है यही विषय से जीव के सामने माया है जिसके कारण अज्ञान नाबूतम ज्ञानम उसको नहीं दे सकते किंतु परमात्मा के अधिन माया है उनको नहीं ढकता है कभी दिन में सूर्य किरणें दिखते हैं सूर्य दर्शन करते हैं बीच में थोड़ा सा बादल आ गया तो सूर्य नहीं दिखता है सूर्य कितने बड़ा मालूम है बादल थोड़ा दूर पास में आ गया ये हाथ भी रख दिया तो सूर्य ढक जाते हैं बहुत तो बड़े पर्वत है ऐसे हाथ रख दो पर्वत ढक गया पर्वत कहाँ ढकेगा पर्वत कितने बड़े अपने आंख को ढक दिया इसी प्रकार बादल सामने आ गया तो ढक गया सूर्य कितने दूर में कितने बड़े है वो नहीं ढकता है इसी प्रकार परमात्मा तो माया के अधिपति है माया कि ईश्वर माया उनके अधीन होने से वो माया जादूगर जादू दिखाता है आपके चक्षुर बंधन होता है यही रखा है इसको लेकर यहां दिखा दिया कि देखो इसमें आ गया वो जादूगर इसे कुछ रख करता है एक तो हाथ सफाई कर देखाता है और कुछ ऐसे कर देता है यहां से लिया आपको देखे नहीं इधर कर दिया क्या नहीं है उसी प्रकार परमात्मा की माया परमात्मा को नहीं ढकती है इसलिए परमात्मा सब जानते हैं वेदाह समतितानी वेदाह समी वर्तमानी चार्जुन वर्तमानी चार्जुन भविष्यानि भविष्यानि च भूतानि भविष्या चूताष भूता वेदन कशन मात वेदन कशन वेदिता वर्तमानी चाजुन भविष्या चूतानी मानत वेदन कशन अहम सम वर्तमानी च भविष्याणी से भूताणी वेद मान तू कशन न वेद हम हाँ वेद का मैं जानता हूं मैं जानता हूं किसको समतितानी जो चले गए समाप्त हो गए उनको भी जानता हूं अतीत में कितने आकर चले गए सब को मैं जानता हूं अरे वर्तमान जितने सब को जानता हूं जीव तो अल्पज्ञ है क्या जानता है कुछ जानता है थोड़े जानने के बाद अभिमान करता है हमको बहुत आता है मैं बहुत जानता हूं अंदर क्या है नहीं जानता है पिशा सामने खड़ा है तो नहीं जानता है मृत्यु के दूत आकर गले को पकड़ने जा रहे हो भी नहीं जानता है एक क्षण में पकड़ दे खत्म हो जाएगा मुझे जीव जानता है कुछ नहीं जानता है और पीछे कौन है नहीं जानता है कितने दूर क्या इसी ताल पर जो यहां आप आते हैं आश्रम में प्रत्येक कमरा किसने देखा होता हो <laughs> मारू नहीं जहां काम हुआ देखा दूसरे नहीं देखा इसी मंजिल में और क्या कमरा क्या है वो भी पता नहीं अपने घर में भी प्रत्येक स्थान आप रोज जाते हो नहीं और घर के पास दूसरे घर में कौन है क्या है मकान के कमरा क्या है? जानते हो नहीं जानते क्या जानते एक ही विषय में थोड़ा ज्ञान हो गया सब नहीं कुछ नहीं जानते और अक्ति भविष्य की बात तो दूर की बात है भगवान कहते वर्तमान वर्तमानी सबको मैं जानता हूं जिस किसके मन में क्या है वो जानता हूं और भविष्य निचूता ने आगे जो होंगे उनको भी जानता हूं सबको जानने परे मान तू का चना नहीं जानता है मुझे कोई मुझे जान लिया तो मेरा स्वरूप हो जाएगा और अन्य कोई नहीं जानता है हाँ इतने मेरा भक्त मेरे शरण में आ गया वही जान सोता है अन्य क्योंकि माँ में प्रद माया मिताम तरण तिखा तो कोई नहीं जान सकता है इस नहीं जो मेरे शरण में आ जाए वो जान सता है उसको छोड़कर कोई नहीं जान सकता है बोलो वेदान समीताजुन अविष्ट प्रभूतानी मांगतु देदन कश्चन अभी प्रिय फिर कहते हैं ज्ञान के लिए क्या प्रतिबंध है जिसके प्रतिबद्ध होकर के सारे भूत आपको नहीं जानते हैं क्या कारण है आगे कहते हैं कारण जाने से कारण को, को हटाना पड़ेगा प्रतिबंध को हटाना पड़ेगा इच्छा द्वेश समुन इच्छा द्वेश समुन द्वंद्व मोहे न भारत द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सोह सर तप सर्गे याचा देश समुत्थन द्वंदोहन भारत सर्वभूतानि सर्वूता सोह सर सर्वभूतानि इच्छा इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहे न स्वर्ग समोह मोह को प्राप्त करते ही स्वर्ग सर, मतलब सृष्टिकाल में उत्पत्ति काल ही सब सम्मोहम या मोह को प्राप्त करते हैं किसके कारण द्वंद्व मोहन द्वंद्व निमित्त मोह द्वंदो क्या है दो दो विपरीत सुख दुख शीत उष्ण मान पान राग मानव शीतोष्ण और निंदास्तुति ये जो जितने इसे मोह भ्रांति होती है वो कहा से क्यों ही द्वंद्व हुआ इच्छा द्वेष समुद्ध है इच्छा और द्वेष के कारण वो हम चाहते हैं जो नहीं मिला तो दुख होता है जिसके प्रति द्वेष मिलेगा तो दुख होता है जो चाहते हो मिल गया तो सुख हो गया नहीं मिलेगा तो दुख है जो नहीं चाहते हो मिल जाएगा तो दुख होता है जो नहीं चाहते हो चला गया तो खुश है अच्छा है यही इच्छा द्वेश के कारण उत्पन्न होता है सुख दुख द्वंद्व निमित्त मोह वही द्वंद्व निमित्त मोह इच्छा और के कारण सुख शीतो उष्ण परस्पर विरुद्ध है सीता और उष्ण परस्पर विरुद्ध है कि सम को ही शीत उष्ण समय के अनुसार सबके साथ संबंध होता है पता है ना नहीं उसमें द्वेष करेंगे तो दुख होता है अब द्वेष नहीं करेंगे तो, सीतर, सीतर तो, सीतर, उसना तो उसना है तो शीत है उष्णा तो उष्ण है दुख किसको ज्यादा दुख होता है किसको कम होता है गर्मी कम लगेगा ठंडी कम लगी बात नहीं ठंडी लगे सबको समान गर्मी लगेगी किन्तु जो इच्छा और द्वेष करता है थोड़े ठंडियों से हो बहुत ठंडी बहुत ठंडी बड़ा जिराता है और सामान्य लोग समझते हैं ठंडी तो हो रहा है मालूम है उसके जितने कपड़े आज लेना और दिन भर कहीं आज बड़ी ठंडी आज बड़ी ठंडी वहां जाए कोई आज बड़ी ठंडी वो भी मिले सब लोग आपस में करना क्या है थोड़ी गर्मी यहां तक ठंडी गर्मी नहीं आपको पता नहीं जहां ठंडी गर्मी ज्यादा है काशी में गर्मी बहुत बढ़ जाती है गर्मी के समय वहां रहना बड़ा मुश्किल बहुत गर्मी है ए सी आदि चलाने तो होगा सामान्य महात्मा को ए सी का पंखा मिल गया तो बड़ी बात है किंतु इसे पंखा इतनी गर्मी में तो पंखा भी नहीं घुमा सकते नीचे मंजिल कहीं होगा तो पंखा घुमाएगी मच्छर काटेंगे वो बहुत प्रकार गर्मी है तो वहां ये संवाद पत्र पढ़कर के कोई महात्मा बताएंगे आज इतनी डिग्री होगी आज इतनी डिग्री होगी वो तो पढ़ाने वाले व्याकरण में एक बहुत बड़े विद्वान थे उनसे मैं भी पढ़ा था बोला अच्छा कि आपने पढ़ लिया अभी आपको गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि मालूम नहीं होगा तो गर्मी ज्यादा होगी अभी मालूम हो गया आपको आज इतने डिग्री और गर्मी नहीं लगेगी लगेगी मालूम हो गया ना आज इतने डिग्री गर्मी है आगो गर्मी लगी तो पढ़ने से क्या लाभ हुआ वो डांटते क्यों तुम खबर संवाद पत्र पढ़ते हो ये व्याकरण हम पढ़ाते इसको तो पढ़कर तैयार नहीं करते हो उसको क्यों पढ़ते पढ़ने से क्या हो गया इतने डिग्री होगी मालूम हो गया ये उसको क्या इतने डिग्री हो गया रोज आप इतना डिग्री हो गया सबको को सुनाते हो क्या हो जाता है आपको गर्मी कम हो जाती ना सुनने वालों गर्मी कम हो जाती मालूम है आज इतनी डिग्री तो थोड़ी गर्मी कम हो जाए मालूम नहीं तो ज्यादा गर्मी हो जाएगी बोले तो अच्छा क्या आपने बता दिया नहीं तो सबको ज्यादा गर्मी लगती अभी और गर्मी नहीं लगी फिर बात डालते तो व्यर्थ सब ये राग द्वेश द्वेश गर्मी तुमको गर्मी लगती है ये काशी में सब गर्मी में भाग जाते हैं ट्रेली चलाने वाले ट्रेली नहीं चलाते हैं रिक्शा चलाने रिक्शा चलाते हैं। चलाते हैं ना नहीं अब तुमको गर्मी लगता उनको गर्मी नहीं लगती गर्मी तो सब के लिए है तो उसका बार बार क्यों चिंतन करना इच्छा दृष्ट उत्पन्न होता है तो उसी के कारण द्वंद्व निमित्त मोह होता है मोह होने के बाद सर्वभूतानी समोह ही आंती सृष्टि कार्य मोह के कारण भ्रांति को प्राप्त करते उसी भ्रांति के कारण उसी का चिंता न करते करते स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है यही का प्रतिबंध ही राग द्वेश के कारण इच्छा राग द्वेश्वेश के कारण द्वंद्व होता है उसके कारण भ्रम होता है उसी विषय में केवल ऊपर ऊपर उड़ते हैं अपने अंतर्मुख हो करके अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं श्लोक बोलो अच्छा द्वेश्वमोह न भारत सर्वभूतानी समोह यांति फिर एक कौन ऐसे जो द्वन्द्व निमित्त मोह से राहित होकर द्वंद्व निमित्त मोह सबको होता है शीतों उष्ण सबको होता है सब लोग तो विचार करते हैं आज ठंडी बढ़ी गई आज गर्मी बढ़ी आज बड़ी हवा ऐसे ही तो सौ दिन भर करते रहते हैं आज वर्षा हो गई आज बड़ी ठंडी बढ़ी बहुत कोई आकर पूछे आपको ठंडी लगती हमको तो कुछ ठंड ना हमको ठंडी लगती यहाँ बम्बे में अभी ठंडी बढ़ गई इसे कोई बोलते यहाँ ठंडी बढ़ती है घटती होती है तो ऐसे कौन है हाँ अग्नि से जल जाए ऐसा लेके लड़के तो छात के ऊपर सोने के जाते हैं जो थोड़ा कपड़ा लेकर जाएंगे ना इतने गर्मी कपड़ा सोने कपड़ा को पहले बहुत देर तक को कोई लड़का था उसके बाद वो हिलाता रह गया हवा में बहुत देर तक हिला हिला हिला निकला तो फिर डालेगा एक खट रहे ऊपर रहेगा ऊपर था उसमें सोएंगे तो वह गर्मी है पानी डालते डालते जितने पैन डाले गर्मी है, अच्छा में पैन डालेंगे उसमें भी गर्मी निकलेगी <laughs> बड़ा कटे नहीं सोना मुश्किल है ऐसे ही करते करते समय चल जाता है दिन में थोड़ा नीचे मंजिल में थोड़ी ठंडी रहती है क्योंकि नीचे मंजिल में बैठेंगे तो मच्छर काटे हैं <laughs> कभी मच्छरदानी लगा करे नीचे बैठे नहीं तो ऐसे <laughs> भी व्यवस्था करें मच्छरदाने लगा कर नीचे अगर मच्छर रात को मच्छरदाने लगा तो गर्मी लगेगी ऐसे सब विभिन्न प्रकार बहुत गर्मी अरे बाहर कहेंगे पढ़कर करके आए आ के बाद ऊपर मंदिर कमरा जाने के पहले नीचे आधे घंटे बैठेंगे इतने गर्मी है फिर थोड़े साहस हो ऊपर चढ़ने के लिए तो बड़ी गर्मी है बताए ना इसी से बाहर निकलो इतने गर्मी है बड़ा कठिन है चप्पल नहीं पढ़ते ऋषिकेश में वहां जाने के बाद पैर में चप्पल चलना गर्मी के समय बड़ा कठिन है फिर बाद में अभ्यास हो जाता है <laughs> तो कौन धन ध्वनिता मोह से रिस्ट होकर के भजन करेंगे शास्त्र के अनुसार ये कहते भगवान ऐसा है ऐसा होने के बाद ही भजन करने वाले भजन करते हैं ऐसे गर्मी होने पर भी रिश्ता चलाने वाले रिक्शा चलाते है ट्रेली चलाने वाले ट्रेली चलते हमारे लिए कोई चप्पल आकर दिया चप्पल भी पट गया तो पैसा नहीं कोई कोई तो बिना चप्पल ऐसे ही चलते थे और तो पीछे में पैर पकड़ लेगा इधर उधर जाते तो भी कितने लोग चलते इसी को क्या इसी महात्मा लोगों कौन ऐसे हो गया भजन कर ये शांत अंतम पापम ये शांत अंतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते दृढ़ व्रता भजनतेमा दृढ़ व्रता पापं भजन ते ये पापं भजन्ते अन... जनाजते जना पुण्यकम पापतम ते द्वंद्व मोह निता दृढ़व्रता भजनते जिनका पाप अंतगत हुआ समाप्त तो प्राय हो गया काम काम हो करके अंतगत हो गया पाप ज्ञान उत्पदे पुणस पाप से कर्मण पाप कर्म अंत समाप्त हो कैसे पाप कर्म समाप्त होगा पुण्य कर्मणाम पुण्य है कर्म जिनका कर्म सत्कर्म शास्त्र भी तो कर्म दो प्रकार एक सकाम कामना से करेंगे तो वो तो कामना से स्वर्ग आदि प्राप्त होगा उससे पाप निवृत्ता नहीं होगा जो सब कर्म करते हैं किन्तु तो फल इच्छा नहीं करके वो कर्म से वो पुण्य कर्म से पाप कम होगा धर्म न पापम अपन उद्धति धर्म से पाप कम होगा पुण्य अधिक होगा तब द्वंद्वम हो निर्मुगता तब विवेक होने से अंतरण शुद्ध होने से पाप कर्म कम हो जाएगा ये ठंडी गर्मी की चिंता नहीं करने का वो तो होता ही रहता है ठंडी गर्मी निंदा तुति मान अपमान किसको नहीं होता उसकी उपेक्षा कर देनी पड़ती है अब कोई कोई इस छोटे चीज को लेकर के दिन भर दुखी कितने साल तक बोलेंगे नहीं हम कैसे बोलते हम कैसे बोला आपने एक साल पहले से बोला था दिन जीवन भर उसे हम बात नहीं के उसको नहीं देखेंगे ऐसा हमको बोल दिया था क्या मिलता है उसको लेकर ऐसे राग द्वेश को छोड़ना पड़ता है थोड़ी थोड़ी चीज को लेकर कितने क्रोध झगड़ा कहा दिन भर दुखी रहते जब ये पापकर्म का कारण अशुद्धि के कारण अंतग्रण शुद्ध होता है तो इसकी उपेक्षा करके लक्ष्य क्या तुम्हारा परमात्मा प्राप्त करना उसके लिए क्या प्रयत्न करते हो किसने कुछ कह दिया क्या कर दिया ये क्या चिंता न करने का है सो so, ठंडी गर्मी सी तो तो होता है मान अपमान के लिए जो सोचेगा वो परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकता है बल्कि अपमानम पुरस्कृत मान कृत्वाचय पृष्ठतः स्वक्य सारे पुमान कार्य भ्रंशो ही मूर्खता अपमान मिलता है तो उसको सहन करो सम्मान मिलता है तो उसको पीछे करो उधर देखो नहीं जो सम्मान की ओर भागता है अपमान को भाग जाता है वो परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकता है परमात्मा मजबूत कराने के लिए कभी अपमान भी दिला, दिलाते हैं और सम्मान मिलता है तो देखो अयो भी कहा जाना कोई बाह बाह करता तो उसके पीछे चलना या कोई दांड दिया अहंकार को तो उसको सुनना जो कोई साधु महात्मा ऐसे कभी किस, -किस को बाह बाह कर और कोई डांट देते हैं जो विवेक होता है वो डांट उसको अच्छा लगता है और बाबा करने वाले अच्छा कर... नहीं रहता है और सामान्य व्यक्ति एक बार डांट जाए तो उसके पास नहीं जाएंगे दूसरे संताए तो जाएंगे ऐसे ऐसा होता है कोई तो ये अपमान मिलता है तो उसको सहन करना है सम्मान मिलता है तो उसके लिए प्रसन्न नहीं होना अपमान पुरस्कृत मान कृत चपेष्ट स्व कार्य में अपने लक्ष्य सिद्ध करे अपना कर्तव्य पालन करें। वो यदि करे। नहीं कर पाए तो क्या हुआ कार्य भ्रंश ही मूर्खता यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए थोड़ी बात के ले करके वही ही मूर्खता है द्वंद्व मोहरित होकर मेरा भजन करते दृढ़ व्रता दृढ़ व्रतम ईशाम। परमात्थ तत्व के लिए दृढ़ तो निश्चय करते, देड़ा करते परमात्मा ही ईसा ये ब्रह्म श्रुति कहते वासुदेव सर्व भगवान कहते एक अद्वितीय ब्रह्म सब तो मैं क्या हूं ब्रह्म है सर्वम वासुदेव सर्वम ब्रह्म तो आप क्या है ब्रह्म है या डर है कोई नहीं ब्रह्म है हाँ ज्ञान अनुभव नहीं हुआ किन्तु तो है दृढ़ निश्चय करके तब तो भजन करते हैं तब तो चिंतन करेंगे अहम अस्मी परम ब्रह्म ये श्लोक क्या है अहम अस्मी परम ब्रह्म बोलो नित्यं शुद्ध अभिक्रिय नि शुद्ध मिक्रिय जन्म छिद्रुप्य ने जन्म कुतू मृत्युरामयू कु मृत्युरास् पर्रम नि शुद्ध मभिक्रिय छिद्रु पश्यन मे जन्म कुतो मृत्युर्जरामयू हाँ यही चिंता हम अस्मी परम भ्रम जो तो नित्यं शुद्धं अविक्रियं मेरा स्वरूप चेतन चेतन का जन्म होता है मरण होता है चिद्रूप से नमे जन्म तो मरण कैसे होगा कुतो मृत्यु और जरा और आमय वृद्धावस्था आमय है रोग ये कैसे होगा जन्म ही नहीं चेतन का चेतन में जरा अवस्था है वृद्धावस्था है रोग है क्या है कुछ ही नहीं ऐसे नित्यम शुद्धम अभिक्रम ये चिंतन करते दृढ़ निश्चय करके बोलो ये शिक्षा तुंत पापंग जन पूर्ण कर्म हे द्वंदमुक्ता भजन तेवा ये परमात्मा का भजन करते कहा भगवान कहते हैं। जरामरण मोक्षा जरामरण मोक्षा माश्रित यत माश्रित यत ते ब्रह्म तद् विदु कृत्न हे ब्रह्म तद् विदु मध्यात्मं मध्यात्म कर्म चाखिल मध्यात्म कर्म चाखिल जरामरण मोक्षा माश्रित यत ए ब्रह्म कृष्ण खिलम ये माम आशित्य जरा मरण मोक्षात जरा मरण मोक्ष के लिए जरा वृद्धावता मरण इसकी निवृत्त होने के लिए दूर होने के लिए मोचने के लिए यत्न करते माम आशित्य परमेश्वर में आश्रय करके मेरे में समाहित चित्त होकर के पूरा परमात्मा के भरोसे में परमात्मा असित्व तो कथा और कुछ नहीं सोते परमात्मा की शरण रह करके ते तद ब्रह्म विदु ब्रह्म को जानते हैं कृत्नम संपूर्ण अध्यात्म अध्यात्म है प्रत्येगात्म को भी जानते थी कर्म चाखिलम सारे कर्म को जानते कर्म क्या है के कर्म को जानते हैं क्या क्या जानते हैं ब्रह्म अध्यात्म प्रत्यात्मा और सारे कर्म को सब सोसमति करके स्लोगो बोलो जरा मरण मामा श्री ब्रह्म तद विदो कृष्ण अध्यात्म कर्म चाखिलम अभी अध्याय समाप्त होकर के नया शुरू होगा अष्टम अध्याय। अष्टम अध्याय में सब को बताएंगे इसलिए पहले नाम ले लेते ब्रह्म अध्यात्म कर्म तीन हो गया ये सब बतायेंगे साधु भूताधि दैव मान साधु भूताधिदान साधु यज्ञ च ये विदु साधु यज्ञ विदु प्रयाण काले प्रयाण काले पिछम देवी दुर्युक्त चेतस देवी दुर्युक्त चेतस साधूता साधु यज्ञ विदु काले पिछमा युक्त चेत <coughs> ब्रह्म अध्यात्म और कर्म बता दिया दियाधुभता अधिदेव अधिभूत और अधिदेव के साथ अधिदेव को भी जानेंगे अधिभूत को भी जानेगी माम साधु अधियज्ञ के साथ अधिभूत अधिदेव ने आ आगे पहले कितने बताया था अधिभूत अधिदेव के साथ अध्ययन के साथ मुझे जानते हैं वो जो जानते हैं प्रयाण काले भी मृत्यु समय में भी थे युक्त चेतस महाविदु ऐसा जो जानते युक्तम चेत ये साम जिनका चित्त समाहित है समाहित चित्त होने पर मरण काले में भी मुझे जानते है पहले अभ्यास करेंगे तो मरण काल में भी स्मरण होगा कोई कहते तो अंतकाल चनावे और स्मरण करे वरुण सुन करके अभी जल्दीबाजी क्या है अंत समय भगवान का भजन करेंगे सीधा ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे बुद्धिमता है न <laughs> अंतकाल कितने साल के बाद आएगा पता है जब मरने का समय आएगा वो भी सोता है थोड़े दिन और बाकी है कोई किसी किसी को पता चलता है नहीं तो बहुत को मालूम नहीं होता है और अंत समय में वही मन में आएगा जो सारा जीवन भर चिंतन किया होगा सारा जीवन भर जो चिंतन ही किया अंत समय में भगवान का नाम तो स्वायत्ता नहीं आएगा कोई बोलेंगे तो उसको हटाएगा ऐसे लोग देखें जो साधन भजन नहीं करते अंत समय आया लोग कहेंगे गीता सुनाओ भगवान का नाम सुनाओ और तो डांटते हैं ये दर्जा हटो क्या परेशानी कर तो ऐसे लोग देखे देखे मैंने देखा है कोई व्यक्ति बहुत कष्ट है में। कस्ता, बड़ा कष्ट बड़ा कह बड़ा कष्ट कहता है कालकाता में बहुत कष्ट है कुछ गांगी नदी क्या हुआ बहुत दुखी है वो लोग बोला तो आप आप थोड़ा कृपा कर देखो क्या करेंगे मैं उसको कष्ट नहीं बोलो बहुत कष्ट मैं क्या कृष्ण बोलो बोलो बहुत कृष्ण बहुत कृष्ण कृष्ण बोलो कष्ट के पर कृष्ण बोलो लोग समझ लेंगे क्या बोलना जितने समझ आए वो थोड़ी देर बड़ा कथ कितने बहुत बोलेगा थोड़ा दोबारा बोला फिर कष्ट फिर कष्ट मैं क्या कष्ट को कृष्ण कहो बहुत कृष्ण बहुत कृष्ण ऐसा बोलो कृष्ण नहीं बोली कर कष्ट बोलते हैं कष्ट बोलने से कुछ तो कम नहीं होता है भगवान का नाम लेना नहीं सब तो घर वाले परेशान परेशानी होगी एक विद्वान पंडित है उनके वो आकर बताए बोले जीते नहीं कहने पर नहीं मानते आप थोड़ा बताए किन्तु कहा होगा नहीं होगा मरा नहीं कष्ट होता था किन्तु कष्ट होता है कष्ट होता है बोलते रहते थोड़ा भगवान का नाम नहीं कोई सुनाया तो उसको डांटो बड़ा कष्ट होता जाओ उधर इसलिए पहले से अभ्यास करने से अंतिम में होगा यहाँ कहते प्रयाण काले भी मरते समय बड़ा कष्ट होता है जो ज्ञान है वो भी भूल जाते हैं और अभी कुछ नहीं कहते तो उस समय क्या करेंगे जो माध्यम में उस समय भूल जाएंगे बहुत कष्ट होने पर किंतु जो ऐसे पहले से अभ्यास करते है अंतिम समय में भी मुझे जानते हैं समायित चित्त होकर के स्लोक बोलो साधयज चे विदु प्राण काले चम ते विदुर्युक्त चेत सहमदगीता उपनिष्स श्रीमद्भगवद्गी उपनिष्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शास्त्रे ब्रह्म विद्यांग योग शास्त्रे श्री कृष्णाजुन संवाद श्री कृष्णाजुन संवाद ज्ञान विज्ञान योगो ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय नाम सप्तमो अध्याय श्रीमद भगवत गीता सुमद भगवत गीता श्री भगवान के द्वारा गाई गई वो गीता उपनिषद रूप है उपनिषद सु ब्रह्म विद्या है उपनिषद शब्द का तो ब्रह्म विद्या और ये योग शास्त्र गीता में दो योग कहा गया कर्मयोग और ज्ञान योग सांख्य कर्मयोग नहीं योगी राम सांख्य योग और ज्ञान योग, योग, योग, योग होता है साध्य कर्मयोग उपाय साधन संवाद कृष्ण आयु जन हो संवाद दोनों का संवाद अर्जुन कृष्ण शाखा है किन्तु अभी गुरु शिष्य से ये सप्तम अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान युग ज्ञान शास्त्राथे ज्ञान विज्ञान अनुभव ये भगवान ने कहा सप्तम अध्याय समाप्त हुआ अभी अष्टम है अक्षर ब्रह्म योग। जो यहां जो ते तद विदु ब्रह्म विदु कृष्ण इत्यादि करा भगवान ने बताया ओ, तो अर्जुन ने पहले से प्रश्न कर दिया इसको क्या क्या आपने बताया ते ब्रह्म विदु कृष्ण अध्यात्म साधी साधी देवी क्या है पहले से अर्जुन का प्रश्न अथाध्याय अष्टमोध्याय अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच किंत ब्रह्म किमध्याम कित्म किंग कि कर्म पुरुषोत्तम किंग कर्म पुरुषोत्तम अभूत किं प्रोक्त च किं प्रोक्तं मध्ये देवं किमुच्यते प्रोक्त मध्य दुच्य मध्य दुनवाच किंतम कि किं किं तद्र आपने कहा ते तद्र विदु ब्रह्म क्या है एक ही आगे अवरागे अध्यात्म अध्यात्म कर्मचा किल उन्तीश श्लोकम अध्यात्म क्या है किम अध्यात्म अभी इसका उत्तर क्या है अभी नहीं प्रश्न है उत्तर आगे भगवान देंगे अभी से डरना नहीं किन तद ब्रह्म पहला है अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है तीन प्रश्न का तीन प्रश्न उन ते में था क्या क्या ब्रह्म अध्यात्म कर्म तीन का पूर्वाध में हो गया आगे तीस व श्लोक में अधिभूत अधिदेव है अधिभूत हम था क्या कहा अपने अधिदेव किम उचित अधिदेव शब्द क्या कहते कितने हो गयी पाँच छ हो गया पांच पांच पाँच हुआ पहले तीन अधिभूत अधिदेव पांच हुआ आगे कहेंगे बोलो अर्जुन किं वाच्रम्ह किम अध्यात्म कितम अधिभूत किम उचते आ, कितने प्रश्न पाँच हो गया अभिय्ञ कथं कौत्र अभियज्ञ कथं कौत्र देस्मिन देहे मधुसूदन देहेस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथन प्रयाण काले चेयी नियतात्मे नियता अधियज्ञ कथं कौत्र मधुसूदन प्रयाण काले चेयता अधिज्ञा कुअत्र देहेश मधुसूदन अ किस प्रकारे कथन छे प्रयाण काले चे थे तब बिदु ये भी कहा भगवान ने प्रयाण काले चम थे बिदु इसलिए अर्जुन पूछता है ये कैसे कथम प्रयाण काले जेह से नियतात्मा भी आपने कहा प्रयाण काल में युक्त चेत स कर नियमन करके प्रयाण काल में आप गेह होते किस प्रकार होगा ये थोड़ा बताइए ये, ये सप्तम हो गया चेता हो गया नाम अरे प्रयाण काल में ज्ञान होता है किस प्रकार ज्ञान होता है हम भी अभी से करेंगे अभी अभी से नहीं करेंगे <laughs> अभी से नहीं अभी से अभ्यास करेंगे तो प्रयाण काल में होगा कितने प्रश्न होंगे साथ ही साथे तो अभी उत्तर क्या करेंगे एक साथे सात को देंगे या अंतिम से शुरू करेंगे या पहले से शुरू करेंगे जिस प्रकार उत्तर देंगे ऐसा सुनना है और पहले सुनते समय दूसरे को प्रश्न करेंगे पहले अनुभव करते समय कोई कोई है ये देखते ही पहले जब आया किन तद ब्रह्म किं, ते तद किन तद कि तद विधु कृष्ण मध्यात्म कहते समय आगे साधी उता आधी देवी शुरू सुनेंगे ही नहीं क्यों पहले ये समझ नहीं आया वो तो अध्यात्म क्या है ब्रह्म क्या है पहले ये उन्तीस श्लोक पढ़ते समय हो अध्यात्म ब्रह्म समझ आ गया आगे अधिभूत अधिदेव सुनते समय हो समझ आ गया और आगे सब प्रश्न के समय में उत्तर नहीं मिलेगा उत्तर देते समय जो कहेंगे उसका पहले सुनना जो कहेंगे उसको छोड़ के आगे प्रश्न करते रहेंगे आगे दिमाग रहेगा जो कहते वो भी सुन नहीं पाएंगे किस किस समय होता है कोई एक रह गया सुनने के लिए समझने के लिए वो नहीं समझ पाया इधर कहते बुद्ध दिमाग उधर है बहुत कहने के बाद ये क्या है इसका अर्थ क्या है उसके अर्थ बताने के बाद अभी शुरू से सुना सुना था नहीं सुना था फिर जब बताएंगे फिर कुछ नहीं सुना फिर यह समझने आएगा फिर बताए यह समझना था फिर वापस आओ ये ऐसा नहीं जो बोलते उसको सुनना है भगवान ये के कैसे करेंगे छह सात प्रश्न है क्रमश बताएंगे ना एक साथ बताएंगे हाँ धीरे हा, धीरे बताते देखो स्लोक बोलो जथन कौत्र दे मधुसूदन प्रयाण काले च कथन ये श्री भगवान श्री भगवान अक्षर ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म परमं स्वभाव ध्याच्य स्वभाव ध्याच्य भूत भावोद्भव करो भूत भावोभव करो विसर्गः कर्म संजि विसर्ग कर्म संजि सं भगवाच अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव्यात्मुच्यूत भावोद करो विसर्ग कर्म संगीत अक्षरम ब्रह्म परमम नक्षर तीत अक्षर है वही परमम ब्रह्म अक्षरम परम कहा ब्रह्म परम विशेषण देने से अक्षर शब्द को नहीं लेना ओमित का अक्षरम ब्रह्म में एक ओंकार को लिया तो अक्षर शब्द को नहीं लेना परम इति विशेषण देने से शुद्ध ब्रह्म है जिसको अक्षर शब्द से कहा अक्षर शब्द का अर्थ शब्द भी अक्षर होता है ओंकार अक्षर भी होता है किंतु ओंकार शब्द का अर्थ ब्रह्म लेना है जो परम ब्रह, ब्रह्म है परम अक्षर ब्रह्म परम कहते अर्थ निरतिश है से ब्रह्म अक्षर है जिसका न क्षर तथि अक्षर अक्षर शाह था न अक्षर तथि अक्षर और व्यापनति अक्षर सर्वव्यापक ब्रह्म सेवा अक्षर से प्रशासन है गार्गी सूर्या चंद्रम सो विद्युत उत्तिष्ठता वृद्धा की बात है गार्गी उम्र गर के प्रशासन में सूर्य चन्द्रम स्थित है कौन सा वर्ण शब्द परब्रह्म है परब्रह्म ब्रह्म परम ब्रह्म परम ब्रह्म हो गया और अध्यात्म क्या है ब्रह्म तो शुद्ध ब्रह्म ही शरण अध्यात्म क्या कहते स्वभाव अध्यात्म से स्वय भाव स्वय परमात्मा भाव परमात्मा किस रूप से है प्रत्येक देह में परमात्मा है किस रूप से है? अहम आत्मा गुड़ा केस सर्वभूता से सर्वभता में मैं आत्मा से तिता हूं और क्षेत्रगम चापिमा विधि सर्व क्षेत्र में परमात्मा किस रूप से क्षेत्र के रूप से अर्थात जो प्रत्येक आत्मा स्वरूप हे परमात्मा ही प्रत्येक आत्म रूप से सर्वत्र हे सबके शरीर में परमात्मा आत्म रूप से है आत्मा गुड़ा के सब सर्वभूता से थे सारे भूते में आत्मा हूं ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट ईश्वर जीव रूप से प्रविष्ट है तो परमात्मा आपके शरीर में किस रूप से आत्मा जीव परमात्मा आत्म रूप से वही स्वभाव अध्यात्म स्वभाव हो गया प्रत्येगात्मा है और कर्म क्या है तृतीय प्रश्न क्या है किं कर्म किं कर्मा पूर्वार्ध में प्रथम श्लोक पूर्वाध में तीन प्रश्न तीन का उत्तर इस श्लोक में कर्म कौन है भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीतम कर्म सदस्य तो होता याग आदि कर्म याग कर्म कैसे करते हैं देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग देवता उद्देश्य द्रव्यता है याग होता है इधम अग्नय न मामा इधम इंद्राय न मामा इधम वरुणाय न मामा पूर्णा से तो को छोड़ करके देवता को अर्पण कर दिया उसके बाद उसको लेकर के अग्नि आदि में हवन करेंगे तो गए याग्ञा नाम है जितने कर्म है देवता विसर्ग करता त्याग विसर्ग सत्य क्या हो गया त्याग का थे फेंकना नहीं ध्यान नहीं वहां अर्पण कर रखा है एकदम वरुण आय न मै ये वरुण अकेला मैं अर्पण कर दिया ये मेरा नहीं है सब देवता को अर्पण कर लिया उनका हो गया उसके बाद उसको लेकर हवन करना वो अलग है तो देवताओं का त्याग होता है विसर्ग त्याग हो वो कर्म कर्ण से क्या होता है भूत भाव उद्भव कर्म भूतों के भाव भूत भाव भूत, भूत पदार्थ वो उत्पत्ति करने वाले कर्म से क्या होता है कर्म से सृष्टि होती है प्राणियों की उत्पत्ति आकाशादिभूत की उत्पत्ति जब परमात्मा सृष्टिकाल में सृष्टि करते हैं क्यों सृष्टि करते हैं? परमा सारे प्राणियों के कर्म अभी फल देने के तैयारी हो गया कर्म क्या है फल परमात्मा देगा नहीं देंगे जो कर्म क्या है उनका फल देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि थोड़े आज लेट जाओ काल को देंगे परसू को देंगे मालिका कहीं कहेंगे कल आना ये नहीं चलेगा कर्म फल देने के तैयार हो गया तो परमात्मा सब के लिए कर्म फल देने के लिए सारा ब्रह्मांड आकाश आदि भूत और सब सृष्टि करते हैं जिसको जो कर्म का फल जिस समय मिलना सब देते हैं कर्म अपने क्या है तो कर्म को रक्षा कर्म की रक्षा परमात्मा करते हैं और समय पर फल देते हैं कर्म को कोई नहीं लेता है धन सम्बित शोर ले सकता नष्ट हो सकता है आपकी क्या हुआ कर्म नाश्ता नहीं होगा कोई नहीं लेगा ले नहीं सकता है और उसकी रक्षा कौन करता है मालूम आप धन सम्पति रक्षा करने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ता है अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कितने आदि भक्ति के पास जाना पड़ता है किंतु कर्म को की रक्षा करने के लिए एक ही परमात्मा सबके कर्म की रक्षा करते हैं और समय पर उसका फल दे देते हैं आपको पता न हमको किस कर्म का फल अभी भोगना है किन्तु परमात्मा को मालूम एक जिस कर्म फल जिसका हो गया उस समय उसको भोगना पड़ेगा कहीं बस में जा रहे थे ऊपर बद्री केदार में बीच बीच में कहीं रुकते भोजन करने के लिए कोई एक रह गया अब नहीं आया सब लोग को कहीं जेल जल्दी चला नहीं तो वहां पटा रास्ता बंद हो जाएगा वो देखे कहीं नहीं आया नाराज होकर गाड़ी बस चलेगी फिर वो बेथी आया बड़े दुखी हुआ सब चले गए मेरे पास रूपया नहीं है चले गए बंधु बांधव चले गए क्या करूँ सब को बात करते बाद में पता चला बस पूरे के पूरा चलेगी सब मर गई जिसको बचाना था वो रह गया और जिसको जाना था वो चला गया और सब एक ही बस में बैठे बस तो बहुत जल्दी है सब लोग को नहीं मरते जिनका मरने का समय हो गया उनको टिकट मिली उसी बस में अन्य लोग सब लाइन में खड़े थे टिकट अकेले पड़े कंडक्टर उनके साथ कह कर हमको एक टिकट हमको टिकट हमें नहीं जाओ हो गया पूरा टिकट किस किसी मिली <laughs> समय हो गया परमात्मा बड़ा है वही कर्म होता है जो भूत सृष्टि करने वाले सरुपुर से द्रव्य का त्याग करते है वही विसर्ग हो गया वही उससे वृष्टि आदि होती है वृक्षिदि की तरह चरा चर पेड़ पौधे आदि उत्पन्न होते है वृक्ष आदि कर्म से यही कर्म है स्लोक बोलो भगवान अक्षरं ब्रह्म परम स्वभाच्य भूत भावद्भव कसर्ग कर्म शिद अधिभूत क्षरो भाव अदिभूत क्षरो भाव पुरुष्चाधिदाधिद अभिय्ञोहमेवाहवा देहे देवभृता देहे देहे भृतांगर अभूत क्षो भाव पुरुषाधिदतम देह अधिभूत क्या क्षरो भाव विनाशी पदार्थ जितने पदार्थ उत्पत्तिना शिक्षा नष्ट होने वाले जो अधिभूत भूत पुरुष अधिदेवतम हिरण्य अधिदेवतम देवता में सारे समस्ती देवता हिरण्य गर्भ सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म हिरण्य गर्व ये समस्ती देवता एक देव हिरण्य उसी क्या ही विस्तार है और अध्ययज्ञ क्या अध्ययज्ञ अहमे वेह में मैं ही अध्ययज्ञ हूं देह वृताम हे देहवृतांबर देहभ देह धारण देह देह करने वाले श्रेष्ठ कौन से श्रेष्ठ अर्जुन भगवान कहते हे देह वृतांबर देहधारी में श्रेष्ठ अर्जुन कहते भगवान मैं देह में अध्यज्ञ यज्ञ संबंधी यज्ञो वे विष्णु श्रुति कहती यजुर्वेद माता यज्ञ वे विष्णु ज्ञ श्रोता विष्णु तो मैं यज्ञ विमानी देवता विष्णु नाम इस शरीर में मैं हूं देह से संपन्न होता है शरीर इंद्र के द्वारा इसे देहाशित यज्ञ मैं दे हूँ यज्ञ मैं विष्णु विमानी देवता यज्ञ देह में स्थित हूँ देह के द्वारा यज्ञ संपन्न होता है इसे मैं देह में हू श्लोक बोलो तुम चरो पुरुष पश्चाधिदेवतम अध्यंग इसमें कितने प्रश्न का उत्तर हुआ तीन हो गया अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ तीन हो गया तीन तीन छे और क्या बचा सप्तम काले प्रयाण काल जहां कैसे ज्ञान होता है कथम प्रयाण काल कथम जोशी नियतात्म भी प्रयाण काल में कैसे ज्ञान तो उसे कहते हैं अत काले चमेव अंत काले चम स्मरन मुक्त कलेवर स्मरन मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समद यहाँ प्रयाति समद यात्रय यात्रय अंत काले चम स्मरन मुक्त कलेवर प्रयाति संशय अतका स्मरन कलेवर मुक्त यति मद्भव यात्र संशय अंत कालेम स्मरन काले किसका स्मरण परमेश्वर परमात्मा का ही स्मरण मे स्म माम स्मरण नहीं माम एवं स्मरण एवंकार देते हैं कोई फलाहारी कोई दूधाहिए एकादशी को एकादशी को कोई दूध पिक रहता है और कोई एकादशी को, एक को फल खा रहता है दो बार भोजन करता उसके बाद दो फल खा लिया वो फलाहारी है ना नहीं कितने बार भोजन करके फल खाएंगे तो फलाहारी कहेंगे अन्य फल अन्य भोजन नहीं करके केवल फल क्या रहता तो फलाहारी नहीं तो सुबह ही भोजन किया शाम को क्या अंत में दूध पिला एक गिलास बड़ी ग्लास से दूध पिला उसको कहें दूधहारी दूध ही केवल रहता था तो दूध व्रत कहेंगे इसी प्रकार अंतकार में मुझे, मुझे स्मरण करता है तो मेरा ही स्मरण करता है किन्तु भगवान जानते एवकार नहीं देंगे तो लोग अलग अर्थ कर देंगे <laughs> मेरा स्मरण करता है पुत्र पुत्र का भी स्मरण करता है बीच बीच में परमात्मा स्मरण करता है इधर स्मरण करता है मैं धन वहां रखा वो क्या रखा किसको कुछ बुलाओ ये तो, भगवान कहते हैं, मा में व स्मरण मेरा ही स्मरण करता है कलेवरम मुक्त शरण को छोड़कर जाता है इसे सरल नहीं है अंतकाल में परमात्मा का ही स्मरण हो जिसका ऐसा हो जाता है पहले से अभ्यास करना होता है कि कुछ नहीं मेरा कोई मेरा नहीं कोई रह... साथ में जाने वाला नहीं कोई रक्षा करने वाला नहीं रक्षा करने वाले मेरा कर्म परमात्मा ही रक्षा करने वाले रक्षा करने वाले परमात्मा मेरा ही कौन है तो परमात्मा कोई अदूशा नहीं ऐसे अभ्यास करते तो अंतकाल में केवल परमात्मा के स्मरण मामेव स्मरण कलेवरम उतर सर्व छोड़ करके यह प्रयाति मर जाता है कौन नहीं मरता सो तो मरेंगी किन्तु मेरा ही स्मरण करेगी जो मरता है सम्म भाव्या आती किसको प्राप्त करेगा मेरे स्वर्व को प्राप्त करेगा इसमें कोई संशय है अत संशय ना कोई संशय नहीं है बोलूं अंतकाले अंत काले समाव स्मरण मुक्ता काले वरम या प्रयाति स्मदभाव जाति ना संशय हई पूछा था ना अंत यामति मत गति ये भगवान कहते हैं कहें मेरे विषय में नियम नहीं जो जैसा चिंतन करता है आगे ऐसे प्राप्त करता है किंतु कर्म के अनुरूप अब कर्म नहीं क्या समय सम्राट बन जाऊ सम्राट बन जाऊंगा सम्राट बने किसके सम्राट बनेगा मक्खी मधुमक्खी के सीढियों के बंदर के सम्राट बन जाएगा तो समय के लिए यंग्वा स्मरन भाव कलेवरम् यंग्वा कलेवरम् भाव त्यजत्यर त्यजत्यर दतमे कौंतेय दौंतेय सदा ता सदा तांग्वा स्म भाव त्यजत्य कलेवर भाव स्मरण अन्ते कलेवरम त्यजती केवल परमात्मा चिंतन करने से परमात्मा प्राप्त करता है नहीं, नहीं। जिस जिस पदार्थ का चिंतन करके जो मरता है जित देवता चिंतन करता है तो उसी देवता प्राप्त करेगा यंग भाव स्मरण अन्ते कलेवरम त्यजती जिस चीज को चिंतन करके अंत में कलेवर छोड़ता है कौन तेती है कौनते उसको ही प्राप्त करेगा ऐति का प्राप्त करता है क्योंकि सदा तदभाव हावी हमेशा उसी भाव का चिंतन करते करते संस्कार हो जाता है अंतकाल में उसका ही स्मरण होगा देवता ध्यान करने वाले देवता को चिंतन करेगा जिस देवता चिंतन जो करता है अंतकाल में उस चिंतन करेगा धन आदि चिंतन करने वाले धन चिंतन करेगा जो जैसे चिंतन करता है वही चिंतन इसलिए समर्थ होते समय जब है बुद्धि विवेक है ठीक है प्रथम अवस्था में वही रास्ता थी निश्चय समझना क्या हमारा चिंतन करना चाहिए परमात्मा चिंतन करेगा तो अभ्यास करते करते रहेगा तो अंतकाल में वही चिंतन होगा और तो अभ्यास नहीं करेंगे तो अंतकाल में क्या थोड़ी वृद्धावस्था होने पर परमात्मा चिंता नहीं होता है सब सो लोग सोचते हैं कि अभी क्या उम्र हो जाएगा वृद्धावस्था आ जाएगी तभी भगवान का भजन करेंगे क्यूंतु सारा जीवन जो भजन नहीं करता है वृद्धावस्था में चिंता व्यर्थ ही होती है लोभ का बढ़ता है वृद्धस्तावत चिंता मग्न बाल स्थावत क्रीड़ा शक्त तरुणस्तावत तरुणी शक्त वृद्धस्तावत चिंता मग्न पारे ब्रह्मणी को भी बच्चे बचपन से तो खेलना कूदने से चला गया अरे युवावधान पर पत्नी युवा तरुण निर्मय तरुण तरुणी परस्पर राशत होकर के कुछ ऐसे चल जाता है अब वृद्धावधान पर चिंता मग्न चिंता होती है पुत्र तो है पुत्र के लिए संपत्ति पोते के लिए संपत्ति और क्या है आगे <laughs> कितने संपत्ति कोई कहा कोई बड़े धन संपत्ति वाले को उनके मुनि हिसाब कर बताया बाबा जी आपके पास इतनी संपत्ति है सात पीढ़ी तक कोई चिंता नहीं पर्याप्त तो है चलता रिया अभाव नहीं जितने खर्चे बहुत है ये उनकी चिंता होगी सात पीढ़ी तक है आगे के लिए नहीं है अष्टम पीढ़ी तक नहीं है आगे पीढ़ी क्या होगा बड़े चिंता होकर के रोग हो गया फिर सात पीढ़ी तो ठीक है आगे के लिए क्या होगा आगे क्या करेंगे आगे तो नहीं है अभाव है ना नहीं <laughs> चिंता करने वाले इसे ही दुधता व चिंता मग्न इसलिए परमात्मा का चिंतन पहले से अभ्यास करना पड़ता है इस्लोक बोलो स्मरण भाव तजे कालेवे बैठते सनातन भाव भावित यहाँ भगवान स्पष्ट कर देते है अंत में होने वाली भावना अन्य देह प्राप्ति के लिए कारण कर्म भी कारण और जैसे चिंतन करता संस्कार भावना वो भी कारण जिसकी वासना जैसा है उसके अनुसार प्राप्त करेगा और कर्म के अनुरूप यही मर्त्य में कोई आता है अपने कर्म के अनुसार जन्म प्राप्त करेगा और जैसे चाहता है प्राप्त करेगा किंतु कर्म के अनुसार प्राप्त करेगा इसलिए क्या करना चाहिए तस्व कालेशु कालेशमुस्मर युमुस्मर यु मय्यर्तमनोबुर्यत मनोबुद्धि मे वैश्य संशय मे वैश्य संशय तस्वु ममर युद्य मैयार पिता बुद्धि मामे वैश्य संशय चतुर्थ पद में कितने पद बोलो सॉरी द्वितीय पद क्या है त्वितीय पद हाँ ठीक है संशय मा मे वैश्यसी मुझे ही प्राप्त करोगे कोई संशय नहीं कह क्या करना है तस्मात सर्वे सु कालिस सब समय मेरा ही चिंतन करो सर्वे चुकालेस महाम अनुसर कैसे भगवान वासीकार करते यथा सात्र अपने मन से अपने बुद्धि से कुछ ना कुछ कल्पना करके के उल्ट पाल रही जैसे परमात्मा का स्वरूप कह गया ऐसे चिंतन करें परमात्मा स्वरूप कहा गया परमात्मा का स्वरूप अपरिचन्न है व्यापक है व्यापक व्यापक स्वरूप चिंतन करना है जो प्रतीक उपासना करते हैं मूर्ति रहकर पूजा करना प्रामाणिक है पूजा करे किन्तु व्यास जी ब्रह्मसूत्र बनाते हैं ब्रह्म दृष्टि रुत्कर्षात बोलो ब्रह्म दृष्टि रुत्कर्षात ब्रह्म दृष्टि रुत्कर्षात ब्रह्म दृष्टि प्रत्येक में ब्रह्म दृष्टि करे व्यापक ब्रह्म बुद्धि करे व्यापक परमात्मा की छोटा बुद्धि नहीं करे परमात्मा में प्रतिक बुद्धि नहीं प्रत्येक में परमात्मा बुद्धि सामान्य प्रतिक रखकर पूजा करते वहां गंध पुष्प दीप दीप सो दो परमात्मा क्या मानना व्यापक यहां भी है बाहर भी है वहां पूजा करण करने के लिए सामने है किंतु तो इतने में सीमित नहीं व्यापक बुद्धि करी ब्रह्मी व्यापक बुद्धि कर से उत्कर्ष होता है और बड़े को छोटा मैंने तो निकर्ष होता है इसलिए ब्रह्म बुद्धि परमात्मा बुद्धि करी माम अनुस्मरण सर्वसमय में, में मेरा ही चिंतन करो और मेरा चिंतन करते करते युद्ध युद्ध यहां अर्जुन के लिए कहते हैं के लिए क्या है के लिए झगड़ा करने के लिए कहेंगे अपना कर्तव्य करो जो अपना धर्म पालन करो उसको छोड़ना नहीं मेरा चिंता न करे और अपना कर्तव्य पालन नहीं करना ये भी नहीं मेरा चिंता न करो और अपना कर्तव्य भी, भी करो अपने वर्णाश्रम धर्म करो गृह में जो आप धर्म है करो सेवाजी के गुरुजन की सेवा करना उसकी वही करो छोड़ना नहीं कभी करे और मयर पिता मनोबुद्धि मन बुद्धि जो अर्पण मेरे में कर लिया जिसने वो आगे क्या प्राप्त करेगा माँ में मुझे ही प्राप्त करेगा मन बुद्धि को अर्पण कर दिया युवावस्था में अभी युवावस्था में नहीं तो जिस समय हो उसी समय मन बुद्धि को अर्पण कर दिया परमात्मा में मन ही परमात्मा में लगाया विवेक बुद्धि से परमात्मा की चिंता न करे तब मयर पिता मनोबुद्धि क्या प्राप्त करेगा मे वैशिष्य मुझे ही प्राप्त करेगा इसमें कोई संशय नहीं स्रोत तो बोलो तस्मा सर्वे कालेश मनु समर युद्ध चय्यर्पित मनोबुद्धि माश्य संशय अभ्यास योग युक्त अभ्यास योग युक्त चेतसागामेतगा परमं पुरुषं दिव्यं परमं पुरुषं दिव्यं याति याताचित याति योग युक्न चेतसा परमं पुरुषं दिव्यं चिंतन चित्त चेतक कैसे होना चाहिए अभ्यास योगे न युत बार बार लक्ष्य में लगाना अभ्यास रूप योग उससे युत तो चित्त से और अभ्यास करे चेत सा अभ्यस्त तो होने पर बहुत अभ्यास करने पर न अन्यगामी ना अन्य में गचती तो अन्यगामी अन्य में लग जाए ऐसा नहीं परमात्माए लगे अन्य तो नहीं जाए ऐसा चित्त की द्वारा परम पुरुषम अनुचितन परम पुरुष दिव्य अनुचिंतन जब परमात्मा के चिंतन करता है बार बार चिंतन करता हुआ उसी को भी प्राप्त करेगा निरंतर चिंतन करता है अन्य नहीं चिंतन उसी का ही चिंतन करता है अभ्यास करना पड़ता है बार बार एक साथ नहीं होता है पहले पहले चिंतन करते समय मन इधर उधर जरूर जाता है अन्य चिंतन हो तो अन्य मृत्यु हो जाती है किंतु ध्यान क्या है प्रत्यय एकता नब था। तर तो प्रत्यान्यता ध्यान लगातार उस प्रत्यय चले लगातार प्रत्यय चले क्या तैयल तो तो तो धारा तो दृष्टांत देते तैल धारा जैसे बीच बीच में अन्य चिंतना अन्य चिंतना तो व्यवधान हो जाएगा इसी को कहते नान्य का अन्य विषय चिंता नहीं हो इससे स्वभाव हो जाए तब तो परमात्मा जो दिव्य है परमात्मा स्वरूप उसका चिंतन करते हुए शास्त्र के अनुसार आचार्य से उपदेश लेकर के चिंतन ध्यान जो ध्यान चिंतन जपादि करते हैं आचार्य के उपदेश और शास्त्र सम्मत शास्त्र सम्मत ने आचार्य गुरु उपदेश करते शास्त्र विरुद्ध है ऐसा नहीं होगा और शास्त्र सम्मत है किन्तु आचार्य मुख से उपदेश प्राप्त करके ध्यान करना भगवान बासीकार कहते शास्त्राचार्य उपदेशम अनुध्यायन उसका ही चिंतन नहीं जैसे शास्त्र आचार्य उपदेश उसका चिंतन करते हुए परमात्मा प्राप्त करता है वही करते रहना चाहिए जो मंत्र जप करते शास्त्र होना चाहिए शास्त्र विरुद्ध नहीं और गुरूमुख से मंत्र लेकर के मंत्र अपने आप बहुत माध्यम भगवान का मंत्र ना मालूम है किंतु तो गुरु उसे लेना होता है और गुरू बहुत नहीं जानकर के अशास्त्रीय मंत्र उत्तर देते है तो गुरू उपमंत्र श्रद्वा का फल मिलेगा किंतु निषिध मंत्र हो जाएगा तो शास्त्र विरुद्ध होगा तो पाप होगा प्रत्यवाह होता है मंत्र जपने के लिए स्वरूप चिंताने के लिए परमात्मा का स्वरूप सामान्य परमात्मा का तो मूर्ति चित पूजा करते प्रतीक उपासना करते किंतु किन्तु वहां भी व्यापक दृष्टि करने का है ये भी बहुत लोग नहीं मालूम नहीं कर नहीं पाते प्रतीक उपासना करते समय यह व्यास जी के ब्रह्म सूत्र में कहा गया ब्रह्म दृष्टि के साथ परमात्मा है व्यापक परमात्मा सर्वत्र है जो लोग प्रतीक उपासना का खंडन करते मूर्खता है व्यापक परमात्मा है कहा नहीं रहेगा सर्वत्र है मया तथा इदम सर्वम सबके अंदर बाहर है तो मूर्ति में नहीं ये कहना मूर्खता है मूर्ति में नहीं कैसे मूर्ति में किन्तु मूर्ति में ही है बाहर नहीं ये अज्ञान है सर्वत रहे सर्वत रहे तो मूर्ति क्यों पूजा करते हैं सर्वत्र तो होने पर मन लगाने के लिए मूर्ति में आवाहन आदि करके पूजा होती भगवान पूजा ग्रहण कर करते हैं, विधान से बुद्धिया विधि पूर्वक तो। किंतु परमात्मा का आवाहन करके हम पूजा करने का अर्था और अन्यतः ही में बात नहीं सर्व्यापक हाँ श्लोक बोलूक् नान्य परम पुरुषं दिव्यं जाति पाथानु परम पुरुष दिव्य है उसको चिंतन करते प्राप्त करते हैं तो परमात्मा भी उसे बताते कैसे पुरुष को प्राप्त करते पुरुष परमात्मा कैसा है कवि पुराण मनुषा सितार कवि पुराण मनुषा मनोरणीया सूस्म मनोरणीया सूस्म सर्व दिंत सर्वचित मादिवर्ण तमस पतावर्ण तमस परस्ता पुराण मनुषा हिता मणोरणीया सनुस्म सर्व धाताचित मादित वर्ण हम सरस्ता प्रथम पद में कितने पद है ठीक द्वितीय पद में प्रथम पद क्या है नहीं नहीं अनुरोर एक पद है पंचम है तो अनु का पंचम क्या बनेगा अनोह अनुर पद है अनियान, अनियान अनियान का अनियांशम अनियत शब्द है और आगे अनुस्मृत यह कितना हुआ चार पद हुआ द्वितीय पद क्या है अनियान अनुसे भी अनुतरह है यह अनुस्मरे दर्वस्व धातारम अचिंतरूपम कितने पद हुआ तृतीय पाद में तीन सर्वस्व अलग धातारम अलग अचिंत्य रूपम है और आदित्य वर्णम पर अतार्थ ये तीन बद है तीन पद है देखो यहां पुराणम अनुशासितार आगे मनोरण म आगे है ना ऐसा नहीं बना कि सितारम अनोरणियां समीक होगा ऐसा होता तो पहले म रख देते पहले अनुशासितार आगे मनोरणियां सम पद से तो करते समय सितारम ये है अनोरह ऐसा तो है किन्तु बोलते समय जैसे लिखा है तृतीय पाद में सर्वस्थाता रमचिंत रूप रूपम या रूप आगे क्या है महादित्य वर्ण महादित्य क्या चीज़ भी है चीजें आदित्य क्या है आदित्य है और मेगा पूर्व म का उच्चारण जो करते इसे बोला जाता है नहीं जानने वाले इसे मजा करते देखो ये महादित्य रूप क्या मसंग सत्र में क्या असंग सत्र में बोलना चाहिए ऐसा नहीं जैसे लिखा है ऐसे ही अपनी बुद्धि लगा करके अशुद्ध नहीं करें। एक तक तो कवि होते जो कविता लिखने वाले यहां कवि का था क्रांतदर्शी क्रांत अंतिम तो जानने वाले सर्वज्ञ कवि का था सर्वज्ञ क्रांतदर्शी कवि है क्रांतदर्शी कौन हो सकता है परमात्मा ही है क्रम क्रांतों अतिक्रम करना अंतिम तो को, को जानने वाले क्रांत अंतिम सीमा को जानने वाले पूरा क्रांतम दर्शी सर्वज्ञ है और पुराणन पुराण है चिरंतन पूरा नव सबसे प्राचीन है सबसे प्राचीन होने पर भी उसमें पुराना नहीं नया है परमात्मा पुराना हो जाते हैं मूर्ति पुराना है मूर्ति पुरान का फट गई टूट गई तो संभव है परमात्मा पुराना नहीं पुराने का तो चिरंतन अब वे अनुशासिता रहो सबको प्रशासन करने वाले परमात्मा अंतर्यामी होकर सब नियमन करने वाले उनके शासन से डर करके अग्नि इंद्र वरुण यम सूर्य चंद्र सब अपने व्यापार में लगे हैं मृत्युधावती पंचम पंचमाया ये हमारे भी दौड़ते हैं पंचवाहन सब उनके भय से अनुशासन करने वाले सूर्य चंद्र सूर्य उदय ठीक समय पर होते हैं चंद्र भी तिथि के अनुसार कभी अमावस्या में चन्द्र आ जाएंगे थोड़ा पूर्णिया में नहीं आए कहीं सोलो में जाते आज हम नहीं जाएंगे ऐसे करते हैं ना सत्सम नहीं तो कोई देर कर आती जानकर यह सूर्य समय देर करेंगे नहीं समय पर ठीक समय पर आएंगे कोई अनुशासन करने वाले ही। तो अनुशासन करने वाले परमात्मा है और अनहोर अनियाम अनुसे भी अनुतर है अनहोर अनियांसम अनु है अनुसे अनियाम तो अनुतरक सम्यक अनुस्मरित स्मरण करे बार बार जो यह सम अनुस्मरित स्मरण तो बार बार करना है किन्तु अनु सम्यक सम अच्छी तिंतन बार बार उसका चिंतन करते रहे सर्वस्व धातारम धाता के धारण पोषण करने वाले के धारण पोषण करके प्राणियों के लिए अपने अपने कर्म फल देते हैं सारे कर्म को धारण करते और कर्म फल देते हैं जो जैसे कर्म उसके अनुसार उसको फल मिलेगा ये नहीं कि बांटते समय कोई पापी को प्रसाद मिल गया किसको नहीं मिला ये नहीं किसको मिल गया जो आगे आएगा उसको मिल गया और किसको देना था पीछे रह गया उसको नहीं मिला ये तो खत्म हो गया ये नहीं ठीक ठीक फल जिसको जो मिला है उसको देंगे समय पर देंगे सबको मिलेगा अपने कर्म के फल मिलता है यही सर्व सिद्धाधारम उनका स्वरूप क्या है अचिंतरूपम अचिंतम रूपमेश उनका रूप चिंतन नहीं कर सकते कोई निश्चय विद्य चिंतन रूप स्वरूप होने पर भी किसी प्रकार चिंतन नहीं कर सकते अचिंत्य रूपम जो रूप हमारे सामने प्रकट होते हैं वो रूप का तो चिंतन कर लेते हैं किन्तु भगवान कहते अचिंत्य रूप अचिंत्य रूप का तो उनका रूप ये नहीं है ये तो लीला विग्रह भक्त की ओर कृपा करने के लिए किस रूप से प्रकट होते इसका ही चिंतन किया जाता है कि जो अभ्यास हो जाएगा व्यापक स्वरूप ही उनका सर्व ही चिंतन करना अचिंत्य रूप करके बड़ा कठिन है अचिंत्य रूप अनुसे भी अनुतर और कहीं आया महत्व महत्वर सूक्ष्म से बढ़कर और सूक्ष्म और महान से बढ़कर और महत्व अनुरण महत्व महियान श्रुति में कहा गया या अनयन काते तो परमात्मा इतनी छोटा है या तो आकाश जैसे सूक्ष्म है ऐसे परमात्मा भी सूक्ष्म है आकाश जैसे दिखता नहीं अव्यक्त किसे लिप्त नहीं होता है सर्वव्यापक ऐसे परमात्मा सूक्ष्म ज्ञान सम आदित्यवन प्रकाश स्वयं प्रकाश है आदित्यवन्न कहा स्वयं प्रकाश मान है आदित्य से आदित्य के समान और तमस पर साध तमसे अज्ञान रूप अंधकार से पर है उसे में अज्ञान वास्तव है अज्ञान में अध्यस्थ आरपित है जीव के दृष्टि में अज्ञान, दृष्टि से अज्ञानी के दृष्टि से अज्ञान है परमात्मा को अज्ञान कुछ ढकता नहीं वो उसका ही जो चिंतन करता है अनुस्मरे जो चिंतन करता है उसको प्राप्त करेगा तम या ती पूर्वश्लोक में आया परम पुरुष दिव्यम याति पूर्व श्लोक में आया वही यात्र क्रिया का संबंध यहां कर लेना ऐसे चिंतन करते उसको प्राप्त करता है साधक श्लोक बोलो अबिंकुराण मनुषा मणो सर्व धाताचित आदित्यवर्ण तमस परस्ता प्रयाण काले मन साचेन याण काले मन साचलन भक्तियान चक्ता युक्त योग बलन च्रुवो प्राण आवेश सम्य भ्रुवोर्म्ये प्राणमा सम्यक परम श पर मुपेति दिव्यं श परे दिव्यम प्रयाण काले मनसा मनसाचलन भक्ता युक्त योग बलन चुंभोर्म्ये माश सम्य पुरुष पे दे प्रयाण काल में चिंतन करता मरण काल में किसी प्रकार किससे चिंतन करता है मनसा मनसा का विशेषण कैसे मानो अचले न मनसा चल न वर्जित स्थिर होकर मनो परमात्मा लगा निरंतर चिंतन करता है और भक्त्या भक्ति से युक्त होकर के दृढ़ भक्ति से योग बलें न चै योग का बल योग बल योग अभ्यास ध्यान करते करते उसमें सामर्थ्य आता है ध्यान जो करते बार बार बार बार करते तो योग के सामर्थ्य बल आता है पहले पहले ध्यान करते समय मन नहीं लगता है अभ्यास करने से मन लगता है फिर तो जो लगता है बुद्धि स्थिर हो जाती है कोई चक्र के अनुसार चिंतन करते सर्द चक्र भेदन करके अथवा बाहर विषय से हटा करेगी परमात्मा चिंतन करते कभी बाहर ध्यान करते हैं फिर ध्यान करने के सामर्थ्य आ जाता है तो हृदय कमल में ध्यान करते हृदय कमल में ध्यान करते पहले मूर्ति चित्र रखकर ध्यान करते हैं ध्यान के सामर्थ्य जो नहीं आता तो अंदर क्या चिंतन करेगी सर्व चिंतन कैसे होगा पहले बाहर चिंता न हो जाता है ध्यान लग जाता है धूर्दय कमल है इसे उल्टा रखा उसे सिद्धा करके साकार चिंतन करते तो परमात्मा उसमें बैठाए आसनादित्य करें उसका ध्यान करें और यदि चिंतन हो सकता है सर्वव्यापक परमात्मा है वो सबसे श्रेष्ठ है माया विशिष्ट चेतन सर्वव्यापक सर्वत्र ईश्वर है यही चिंतन करते करते सर्व्रह्म वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा है सब कुछ परमात्मा चिंतन करते करते परमात्मा से अतिरिक्त क्या क्या पदार्थ है तभी सर्व ब्रह्म होगा ब्रह्म से बिना कुछ नहीं तो क्या क्या चिंतन करना चाहिए कुछ नहीं ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं मिथ्या है चिंतन करने योग्य एक परमात्मा से अतिरिक्त पदार्थ स्वप्न में जैसे पदार्थ दिखते मिथ्या है तब तो योग वामर्थ्य से चिंतन करना ब्रुवर मध्य सम्यक प्राण आवश्य यह आज्ञा चक्र में स्थिर होकर के अन्य सु छोड़ करके, करके देखने के प्रयास नहीं करना है पूरा पूरा प्राण को रख करके तथा परमात्मा का ही चिंतन करना है और कुछ नहीं परमात्मा का कभी कभी ध्यान करते समय किस किस को कुछ रूप अधिकी जाता है ध्यान अभ्यास करने पर ऐसे खाली बड़ा ध्यान नहीं करके कभी धूप के समय बैठ के ऐसे देखो कभी लाल वन दिखता है काला दिखता है क्या दिखता है बताओ हमेशा काला दिखेगा दिखा है किसी ने आंखें बंद कैसे रहना आधे घंटे पंद्रह मिनट क्या दिखेगा अभी सब आंखें बंद कर देखो आंखें बंद करो क्या दिखता है काला दिखता है सबको काला दिखता है अन्य कोई रंग दिखता है किसको है? क्या दिखता है लाल दिखता है देखो लाल भी और किसको देता कुछ ऐसा दिखता है कभी कुछ दिख सकता है कभी ऐसे दिखता है तो आप लाल दिखते समझो सोचे हम इसको काला देखेंगे अपनी इच्छा से काला नहीं होगा कभी काला दिखता है तो उसको हम करे लाल दिखे लाल नहीं होगा होता कुछ नहीं किंतु दिखता है कभी कभी कैसे और धूप में बैठकर अभ्यास करो कभी कितने प्रकार क्या दिखता है कभी कैसे दिखता है अभी धूप नहीं अंधकार में कमरा में बैठकर देखने पर अधिक श्रम देखने पर कभी कुछ दिख जाता है और जो अभ्यास करेंगे कभी कुछ देवता के रूप दिख जाएगा देवी देवादि का रूप कुछ दिख जाता है संस्कार तो है ही ऐसे रहने पर कभी कुछ दिखी जाता है वो दिख जाएगा तो उसका परिवर्तन आप नहीं करा सकते और नहीं दिखने पर हम चाहेंगे कि भगवान दिखे ऐसा नहीं होगा कभी कुछ दिख जाए कभी कोई शब्द सुनाई पड़ जाए कभी कुछ दिख ही जाए वो परमात्मा साक्षात्कार होकर के तृप्त हो गया वो नहीं समझना जब ऐसे कुछ दिखता है कुछ सुनाई पड़ता है ये सद्दृश्य है मिथ्या है परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए ये दर्शन से ज्ञान नहीं मानना कुछ लोग ऐसे मान लेता है कि ध्यान कर बैठे और मेरे इष्ट देवता साक्षात्कार हो गया बड़े खुश हो जाते हैं लोगों को बताते हैं हमको ज्ञान साक्षात्कार हो गया ऐसा नहीं दिखता है तो अच्छा है मन लगता है तो मन पे लगाओ ध्यान करो परमात्मा की कृपा से थोड़ी कभी हो जाता है मन लगाने के लिए थोड़ा वह आगे लगाओ ऐसे लगते लगते कुछ कभी दिखता है तो भी उसकी उपेक्षा कर देना कि इतने पर्याप्त नहीं है साक्षात परमात्मा का दर्शन होना चाहिए तो ऐसे कभी कुछ दिख जाता है तो आज्ञा चक्र में चिंतन करने से इष्ट देवता का साक्षात्कार क्या होता है ऐसे जो मन रह कर चिंतन करता है सतम परम पुरुषम दिव्यम उपे थी परमात्मा स्वरूप जो कवि पुराना मनसा सितारा कहा था इसे परमात्मा को प्राप्त करता है दिव्य प्रकाश स्वरूप परमात्मा प्राप्त करता है प्रयाण काले मरते समय से चिंतन करता है तो भक्तिपूर्वक सारा जीवन और अभ्यास करे तो अंतिम ऐसे हो सकता है योग अभ्यास करे तो उसका सहमर्थ होता है हृदय कमल में चिंतन करके उसमें सुषमा नाड़ी उसी सुष्माड़ी मध्य में है हृदय से ऊपर जाती है उसके द्वारा हृदय कुंडल के चक्र आदि चिंतन करते हैं। श्वास प्रश्न में दोनों तरफ समान चलता है तो तो समान समझो सुषमाना नाडी में है उस समय ध्यान करो तो अच्छा ध्यान होगा और अभ्यास करने पर दोनों बराबर करके ध्यान करना होता है अभी बताओ किसके बाएं तरफ चलता है अभी हाथ उठा बाएं तरफ चलता है किसका दाएं तरफ चलता है किसका और बाकी सब दोनों बराबर दोनों बराबर चलता है किसका हाथ उठाओ दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन तो होगी और कुछ लोग बाहीं तरफ नहीं डायने भी नहीं नही बराबरी भी नहीं पता नहीं चलता अच्छा हाँ पता नहीं चलता किसको कभी कैसे पता चलता है कभी माए कभी डायने अभ्यास करने पर ऐसे अभ्यास करना होता है यदि डायने चलता है बाएं करना है ऐसे वगैरह बैठना यहां कुछ लगा कर रखना बाबा लोगों के पास ऐसे रखते थे शिव रखते है ना कांके में इसे लगाकर इसे लगा अच्छा लेट जाओ डाई नहीं तरह बाहीं चलेगा बाहीं तरो लेटने तो में चलेगा और रोग हो कुछ तकलीफ है तो परिवर्तन तो नहीं होता है शरीर में गर्मी कुछ परेशानी है लेटने पर भी नहीं होगा यदि स्वस्थ है जो अभ्यास करेगा थोड़ा इतने से और यदि ध्यान करता है चिंतन करता है तो एकाग्रह अपने आप ही दोनों बराबर चलता है एक अगर दोनों बराबर चलता है तो ध्यान करो और कोई ध्यान करेगा तो अपने आप ही दोनों बराबर हो जाएगा ऐसे अभ्यास करने से होता है तो ये धीरे धीरे अभ्यास करके चिंतन करना पड़ता है तो फिर जिसका चिंतन करेगा उसको प्राप्त करेगा श्लोक बोलो मन सा दिव्य ऐसा जो ध्यान करते है योगाभ्यास करते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसे ज्ञान के बिना परमात्मा प्राप्त कर लेगा सगुण परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते हैं मुक्त तो नहीं हो सकता है शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता है ज्ञान के बिना इसे भगवान कहते हैं यहां ध्यान कहते कहते लोक लग जाएगा ज्ञान के बिना ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा अंतिम समय में ब्रह्म चिंतन करेगा पर ब्रह्म प्राप्त कर लेगा इसे स्पष्ट कर देते हैं यदर वेद विदो वदी क्षरण वेद विदो वदी विशं यद्यतयो वीतरागा विशं यदतरागा यदिछन तो ब्रह्मचर्य चरंती यदिछनो ब्रह्मचर्य चरंती तत्ते, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे तत्ते प्रवक्षे विसंति यदर वेद यदि वेस्योगी रातमचर्य चरती कदम संग्रहेण प्रवक्षे, प्रवक्षे। यद क्षर वेद विद वे वेद को जानने वाले वेदार्थ को जानने वाले वेद को जानने वाले का क्या अर्थ हो वेदचारी है उनका नाम जानते ही वेद का अर्थ हो जानने वाले कभी पंचोदशी में आया कभी कहा गया जो चार वेद को जानता उसको एक पुरस्कार मिलेगा हाथ उठाए हमको पुरस्कार देते तो हम जानते हैं। क्या जानते वेदचारी है हम जानते हैं। क्या जानते चारी है चार वेद है अभी पहले मालूम नहीं था आपके वाक्य से ज्ञान हो गया आपने कहा ना चार वेद को जो जानता उसको पुरस्कार मिलेगा हमको मेरे पुरस्कार दे तो क्यों हमको मालूम है क्या मालूम है वेदचारी वेदचारी जो जानता उसको पुरस्कार मिलेगा चार भी हमारे वाक्य से शुरू करेगी खाली संख्या को नहीं जान से वेद अर्थ को जानने वाला वेद वेद वेद के अर्थ को जानने वाले बदनती अद अक्षर वे अक्षर को कहते वेदाश को जानने वाले ये कहते यही तद भी तद अक्षर हम ब्राह्मण अभिवदन थी गार्गी ने पूछा था याज्ञाव कैसे जो ब्रह्म उसको उपदेश बताओ कारण ब्रह्म जो माया विशिष्ट चेतनीश्वर उसका अधिष्ठान ब्रह्म क्या है बताओ तो गार्गी सोचा थे हार जाएंगे क्योंकि अवाच्य है ब्रह्म अवाच्य ब्रह्म को तो विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति हार जाएगा रवास्य को नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलेगा तो नहीं आता है इसको नहीं आता चुप हो गया या आगे बढ़ के ज्ञानी थे कहे एहतर भी तथा अक्षर होंगे यार की ब्राह्मण अभिवन ये इसको ब्राह्मण लोग ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं अस्थूल अननुम अवस्म आदि का होता ब्राह्मण कहते कारण से मैं नहीं कहता हूं मेरा कोई दोष नहीं ज्ञानी लोग कहते अरे मुझे मालूम नहीं ये बात नहीं मालूम अक्षर का ब्रह्म ये सब कथेंगे स्थूल नहीं अणु नहीं रसा नहीं सब का निषेध करते करते ब्रह्म को कहते हैं सारे भाई विशेष का निबंध करके ब्रह्म को कहते यद अक्षरम वेद वेदो बदंती बीतरागा यदि जो यत्न करने वाले बीतरागा बिस प्रवेश करते हैं, कौन प्रवेश करेगा बीतरागा जिनके राग समाप्त हो गया गृहस्थ हो सन्यासी कोई हो आसक्ति को त्याग पड़ेगा जो परमात्मा प्राप्त करना चाहता है अभ्यास करने छोड़ना पड़ेगा जो जो कहीं आ है पूरा उसको छोड़ना पड़ेगा और जो यदि छंद ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य जानती जिस की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य अनुष्ठान करते ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य गुरूकुलवास वेदाध्ययन सेवा आदि करके भूमि में सहयन कितने परिचय करना पड़ता है गुरूकुलवास करना पड़ता है गुरु सेवा पूर्वगम यदि छंद जिस परमात्मा की इच्छा से ब्रह्मचर्य अनुष्ठान करते गुरु में रह करके ब्रह्म पद को चाहते हुए इसके लिए ही ब्रह्मचर्य गुरु को लिबास करते गृहस्थ भी कर्म करते तो परमात्मा अर्पण करके वही परम पद की इच्छा से तब पदम ते संग्रहण प्रवक्ष्य उसी परमात्मा पद को मैं संग्रहण न संग्रह संग का तो संक्षेप परमात्मा पद को मैं कहूंगा पद क्या है पाद नहीं पद्यति गम्य थी पदम जिसको प्राप्त किया जाता है उस स्वरूप में संक्षेप से कहूँगा प्रव से कहूंगा करके भगवान कहते श्लोक बोलोरण देशंति बीतरा गुच्छय चरंतीद ग्रहण प्रवच सबसे श्रेष्ठ वेदांत तो शवर्ण मनन निधि ध्यान मनन करने पर संशय दूर हो जाता है तो निधि कर सकता है किंतु जो नहीं कर पाता उसके लिए उपासना सारे उपासना अंतगुण शुद्धि के लिए अंतगुण शुद्धि होने पर ज्ञान होगा और उपासना में जितने उपासना है उपासना एक होता है उपासना अहम असी परम ब्रह्म मै ही हूं समस्ती प्राण हिरण्य गह मैं ही हूं मैं ही विराट रूप हूं ऐसे चिंतन करना है अहंग में ही उपासना वो करना कठिन होता है नहीं होता है तो फिर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्व व्यापक ये चिंतन करना वेद बुद्धि से चिंतन करते तो अहंग्रह नहीं उपाता है तो वेद तो बुद्धि से किन्तु परमात्मा कैसा है माया विचिट चेतन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक वासुदेव सर्वम ये यदि चिंतन हो जाता है से और अच्छा है कि ये सर्वम वासुदेव नहीं हो पाता है तो फिर प्रतीक परिचन्न रूप चिंतन करते प्रतीक रूप चिंतन करते समय उसी प्रतीक में व्यापक ब्रह्म दृष्टि करे उपासना करें ध्यान आदि साधन है किंतु ध्यान योग ध्यान ये शास्त्र श्रवण मनन निध्यासने का विषय उत्कृष्ट है नहीं न उत्कृष्ट नहीं है हाँ शास्त्र श्रवर्ण मनन करने के बाद जो नीतिध्यासन है श्रवर्ण मनन होने पर शास्त्र के तात्पर्य निन्न हुआ मनन करके संशय दूर हुआ तब जो नीतिध्यासन अलग लगे अरे बिना शास्त्र श्रवण जो ध्यान है वो ध्यान बहुत निकृष्ट है जहां कहा गया ज्ञानी भी मतधिक योगा कौन सी ज्ञानी शास्त्र ज्ञान मात्र केवल शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा शास्त्र को समझ करके ध्यान करे वो उत्कृष्ट है किंतु शास्त्र समझ करे ध्यान करना अलग है इसलिए यहां सामान्य कुछ उपासना आदि ध्यान कहते हैं किंतु जो शास्त्र ज्ञान ध्यान है वो अलग है सामान्य ध्यान करते हैं तो अभ्यास करते करते ध्यान पहले तो ध्यान करने पर अंतगुण शुद्ध होता है शुद्ध होने पर विवेक होता है जिज्ञासा होती है तो वेदांत श्रवण करेगा और जो इस मार्ग में चलता है ध्यान मार्ग में योग मार्ग में निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर ले अंतगुण शुद्ध है तो साक्षात्कार होगा विग्रह बहुत आते हैं का सगुणोपासना करते हैं वो भी ठीक किन कि सगुणोपासना करें इष्टा देवता का साक्षात्कार होना चाहिए तब तक तो, साक्षात्कार नहीं हो पाया खाली जप हमारा लेकर के रूप बना कर रह गया तो इतने बात से नहीं होता है साक्षात्कार हो जाए उसमें कोई ऐश्वर्य आदि प्राप्त हो जाता है और वासना जब रहती है परमात्मा सीधा आ जाएंगे ईश्वर्य देंगे जो हनुमान की उपासना करेगा हमको चमत्कार सिद्धि मिल जाए उसको हनुमान का दर्शन होगा कुछ चमत्कार आ गया आजन से लोग मानेगे हनुमान की बड़ी कृपा है उप कहे हनुमान का हमको दर्शन हो गया लोग ठगने के लिए बोल देते हैं हनुमान का दर्शन और कभी कुछ चमत्कार दे दिया किसको दे दिया कुछ कार्य हो गया ये भक्ति का फलन नहीं है भक्ति का फलन नहीं आपके पास चमत्कार आ गया चमत्कार आ गया मतलब आपके मार्ग रुक इसे चमत्कार चमत्कार दिखाने वाले इसके प्रति कभी महत्व बुद्धि नहीं करना कोई चमत्कार दिखाता है किससे कुछ प्राप्त हो जाता है उसके पास जाकर ठगे नहीं जाओ व्यर्थ है जो आपके प्रार्थ में है वही मिलेगा देने वाले परमात्मा है कोई दूसरा कुछ दे, दे देगा उस आसाही से भटकना नहीं बहुत लोग ऐसे ऐसे चाहते किसके पास जायेंगे वो कृपा कर ले हमारा धर्म प्राप्त हो जाए किस पुत्र चाहिए किस क्या चाहिए इसे भटकते हैं तो यहां ध्यान योग का थोड़ा बताते हैं आगे बताएंगे कल ओम ओन मित्र शरुण शन भव शन इंद्र बृहस्पति शनो विष्णुरक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते ब्रह्मासि वाय प्रत्यक्ष ब्रह्मासीम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशिश्यमिशम तन्व तद आ वक्ता ओम शाति शाँति शाति